ब्लॉक की, की एक एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर महेश परिमल का आलेख घर की खिड़की पर आती नहीं चिड़िया चिड़िया का चहकना कितना भला लगता है उसकी चह चा में भी एक लय है बचपन मानो चिड़िया की चह चा की इस लय पर थिरक उठता है बचपन में चिड़िया पर बहुत सी कहानिया पढ़ते थे माँ की कहानियों में भी कभी कभी चिड़िया चूचू बोल जाती थी अपने दोनों पंजों से चिड़िया जब आगे बढ़ती है तो उसे फुदकुना कहते हैं ये हमने माँ की कहानियों से ही जाना चिड़िया से आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं सचमुच अपने सामने किसी चिड़िया का चहकना कितना भला लगता है शायद ही कोई ऐसा हो जिसने चिड़ियों की चहचहाट सुनी ना हो वह बचपन बचपन ही नहीं, नहीं, नहीं। जिसमें चिड़ियों की चह चा वाली कोई कहानी ही ना हो। मेरा बेटा एक दिन कुछ कह रहा था। चिड़िया आती है, चिड़िया जाती है चिड़िया दूर-दूर चली जाती है, फिर आती है दाना चुगकर चली जाती है बच्चों के कोमल मन पर भी चिड़िया अपना विशेष प्रभाव छोड़ जाती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चिड़ियों का साथ होता है एकमात्र यही ऐसा परिंदा है जिसे कोई अपना दुश्मन नहीं मानता लेकिन आज यही दोस्त हमारे बीच से गुम हो रहे हैं। अब सुबह चिड़ियों की चा से शुरू नहीं होती उनकी राह देखनी पड़ती है भाग्य अच्छा हो तो वह दिख भी जाती है कंक्रीट के जंगल में अब वह अपना घरोंदा नहीं बना पाती पहले पेड़ों पर अपना घरोंदा वह बना भी लेती थी पेड़ उसकी घरोंदे को सुरक्षित रख भी लेते थे आज ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं जो उसके घरों को महफूज रख सके। इन घरों में वह सब कुछ होता है, जिससे घर संवरता है। ऐसे घरों में चिड़ियों का प्रवेश तो होता है पर उस घर के लिए नुकसानदेह साबित होता है कभी एक उंगली जितने सहारे पर टिकी कोई फ्रेम या शोपीस या फिर कोई कीमती सामान इन चिड़ियों के कारण टूट फूट जाता है ऐसे घरों के लोग चिड़ियों को लगते हैं। वास्तव में चिड़िया वहां प्यार का संदेशा देने आती है पर उनके संदेशों को कोई सुनना ही नहीं चाहता आखिर चिड़िया क्यों हमारे आंगन में नहीं फुदकती क्या वह हमसे नाराज है या फिर वह हमसे कुछ कहना चाहती है दरअसल चिड़िया कभी किसी से नाराज नहीं होती नाराज होना तो उसके स्वभाव में ही नहीं है वे तो ये समझ ही नहीं पा रही है कि अब घरों में उसके लिए जगह क्यों नहीं है उसके लिए दाने पानी के कटोरे अब कहीं कहीं ही देखने को मिलते हैं ऐसा क्यों है यह सोचना उसका काम नहीं है बल्कि ये सोचना हमारा काम है सोचना तो हमें है कि आखिर चिड़िया अब घरों के अंदर बेखौफ होकर क्यों नहीं आती है बसेरे के लिए अब उतने घने दर भी कहा बचे हैं? जहाँ वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखकर दाने पानी की तलाश में निकल सके पेड़ और इंसान के दरो दीवार अब उसके विश्वास के दायरे से धीरे धीरे दूर होने लगे हैं। अब सुनने को नहीं मिलती गौरैया की मीठी तान, ना उस पर बनी कोई कहानी अब ना नानी है ना नानी की ऐसी कहानी हम प्रतीक्षा करते हैं, दाना पानी लेकर चिड़िया का वह आएगी दाना, दाना चुगेगी चोंच में दबाकर दबा उड़ जाएगी बिल्कुल बच्चों, बच्चों की कविता की, की तरह वह हमारे करीब आएगी, वा आएगी। वा आप बताएंगे क्या, क्या चिड़िया आएगी, आएगी क्या, क्या हमसे हम उसकी नाराजगी दूर होगी क्या वह हमसे कुछ कहेगी क्या हम उससे ये वादा नहीं कर सकते कि हमारी सुबह उसकी चह से होगी हम उसे, हम उसे दाना, दाना पानी देंगे, देंगे उसका ख्याल रखेंगे और सिद्ध कर देंगे कि हम, हम उस पर, पर आश्रित हैं, वो हम पर, पर नहीं, नहीं, नहीं। है हम क्या चिड़िया से ये एक छोटा सा वादा कर सकेंगे अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश परिमल का आलेख घर की खिड़की पर आती नहीं चिड़िया